तो यह मृत्यूर में मृत्यु ये है, तो है। मंत्र की व्याख्या संसद में ही की गई है कई ऐसे मंत्र आते हैं जिनकी व्याख्या व संसद में अभी मैं कह रहा जो कोई घात नहीं है टू नहीं है ड नहीं है उपनिषद तो का मूल नहीं है। असतो इति मृत्यु असत सद अमृतम मृत्यु गणव अमृतम करूव एक कहते हैं कि जो ये बात कही गई कि ये जो असत से मुक्त करके सत्य का अनुभव कराओ वहा मृत्यु ही असत्य और सत अमृत है असत मृत्यु है और सत अमृत है मृत्यु मृत्यु से अमृत का अनुभव कराओ माने मृत्यु से मुक्त करके अमृत का अनुभव कराओ अर्थात मुझे अमृत स्वरूप बना दो अमृत स्वरूप कर दो ये बात स्त्रुति कहती है जब स्त्रुति कहती है समुपूा जयकर मुझे अहंकार से मुक्त करके प्रकाश का अनुभव कराओ ज्त का कराओ उसका तो अर्थ होता है कि अंधकार अज्ञान ही मृत्यु है और ज्ञान ही अमृत है प्रकाश ही अमृत है ज्ञान ही अमृत है तो अब इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब तक हम सत्य से विमुख होकर असत तो के साथ टुटते तो तो तो हुए हैं तब तो तक मृत्यु को घेर रहे हैं और जब तक हम भेष से प्रकाश से ज्ञान को गुणित होकर ज्ञान के साथ छुटे हुए हैं कभी तक हम मृत्यु से नहीं हैं, और ये अमृतत्व अपने स्वरूप है जब तक हम अपने स्वरूप से विमित हैं कभी तक मृत्यु के गाल में मृत्यु के साथ फटे हुए हैं मृत्यु के नहीं हैं। तो हम असत से मुक्त हों सब का अनुभव करें हम अज्ञान से मुक्त हो ज्योति का अनुभव करें मृत्यु से मुक्त हो अमृत का अनुभव करें असत अज्ञान और मृत्यु तो एक हैं सत ज्ञान और अमृत एक हैं यू हो प्रार्थना ये है उद्गान वेदों में वो परिषदों में गान तो बहुत प्रकार के आते हैं गाता, तो जिनका गान करता है कुछ अपने लोग जज मानते हैं अब गान गान में क्या अंतर होता है क्या फरक क्या कारक्य होता है इस पर आप बता करें देश के संगत में प्रार्थना की अपने लिए और भगवान के लिए मान सोखे तो माने तो तो तो तो तो तो, मान माने मानो गो मानो हमारा घोड़ा बीमार में पड़े की प्रार्थनाएं दो दो में बहुत तो मिलती है धन का विशलन नहीं है भोग का विशलन नहीं है उद्योग तो का व्यापार का विश्वन नहीं है प्रार्थना देता है लौकिक शिक्षा है की शिक्षा है और की शिक्षा है सबको भी पुरुषार्थ तटस्थ पुरुषार्थ तपस्थर का वर्णन वेदों में आता है तो जब लोग सप्संग में जाते हैं तो दादाजी लोग सोचते है की भाई ये धोखी बात को तो दुनिया में सुनते रहते हैं धन की बात भी सुनते रहते हैं कर्म उद्योग की बात भी सुनते रहते हैं अब हमारे पास आए हैं तो आओ हम मोक्षर की बात पर आए सही दुनिया में सब कुछ इनको सुनने को मिलता है परंतु त्याग की बात वैराग्य की बात ईश्वर की बात सुनने तो नहीं मिलती है इसलिए वेदों के, इसी अंश वे अधिकतर हैं, जो प्रधान अच्छा प्रधान अथवा ईश्वर है। और बाबा जी लोगों ने जो तो व्याख्या की है वेद की वो भी इसी अंश की है नहीं तो वेदों में तो शत्रु को मारने की विद्या भी है युद्ध की विद्या भी है की है। तो के oh. तो में ऐसे मंत्र आते हैं कि जो हमसे दुश्मनी करता है जो हमसे हम देश करता है और जो हमारी निंदा और हमारे साथ ईर्ष्या में लगा हुआ है तो उन सबको भंग कर दो ऐसे ऐसे हवन के मंत्र ऐसे ऐसे जप के मंत्र मिलते हैं तो ये सोचना की वेद केवल बाबाजियों की बच्ची है उसमें युद्ध विद्या दुध नहीं है उसमें शत्रु महाराण विद्या नहीं है उसमें भोग विद्या नहीं है भोग विद्या की तो कहाँ तक सुनाएं इसी दृढ़ समय में इसी रहने देवरण तो उपनिषद में संतानोत्पादन की विद्या है हमारी संतान गौरवर्ण की हो हो हो प्रज्ञावान हो, हो। लिए हमको किस प्रकार से भोग विलास करना चाहिए और क्या भोजन करना चाहिए ये सब वर्णन इस उपनिषद में ही है हमारे घर में धन आवे हम खूब कर्म करें तो कर्म की विद्या भोग की विद्या अर्थोपार्जन की विद्या, विद्यांस की विद्या युद्ध की विद्या ये सब सब उपनिषदों में है जिसमें संसारी लोग लगे हुए हैं और उसके तो लिए क्रिया भी है आपको एक लौकिक बात सुनाता हूं देखो आजकल ये एक आंदोलन चलता है कि संतान का मुस्कन्न है तो इसके तो लिए तरह तरह की दवाएं तरह तरह की वस्तुए बाजार में भेजे जाते हैं और हमारे जो कत्तर सनातनी विद्वान हैं, वो इसका बड़ा विरोध करते हैं पर इसी उपनिषद में दोनिषद नहीं संतान निरोध परिवार निवेदन की विद्या का वर्णन इसी एक करने है इसके लिए चार प्रक्रिया होती है एक तो मनुष्य अपने जीवन में संयम करे और संतान निरोध हो एक नंबर की बात है दूसरा है काल का नियम कर ले संयम और बाद में नियम एक महीना दो महीना छह महीना बारह महीना एक संतान होने के बाद अपने आप में नियम धारण कर ले तो पहला संयम दूसरा नियम तो नियम देश विषयक भी होता है अमुक अमुक स्थान में ऐसा नहीं करना काल विषयक भी, भी होता है अमुक अमुक समय में एकादशी पूर्णिमा आदि को नहीं करना देखो तो लौकिक बात सुनाते हैं एक क्रियापाद होता है तो क्रिया का वर्णन है गृह को कह सकते किस प्रकार से सहवाद करना संतान नहीं होगी औषध पाद क्या खाना क्या नहीं खाना संयम पाद कालपाद क्रियापाद और औषध पाद चार प्रकार के विभागों का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है और इसकी रीति इस उपनिषद में भी और औषध अच्छा दोनों का वर्णन इसमें है और संयम का वर्णन सभी शास्त्रों में है और काल का वर्णन धर्म शास्त्रों में है आयुर्वेद में आयुर्वेद में औषधों का वर्णन इतनी आसान आसान होते इसलिए आपको इसलिए सुनाया कि आप, तो आप बिल्कुल ये न समझें कि ये जो हमारे वेद शास्त्र पुराण हैं ये केवल मनुष्य को भावुक बना देते हैं या केवल मानसिक स्थिति में रोक लेते हैं या केवल दुनिया से परे किसी अलौकिक चिंतन में डाल देते हैं तो इन सब बातों का वर्णन इसमें है अब दूसरी बात आपको सुनाते हैं क्योंकि कल तो प्रारंभ ही था ना तो उपनिषद में जो समग्र विषयों का वर्णन है उस पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए समग्र वर्णन उपनिषदों तो में ऐसा आता है आप देखो दोस्तों कर्मानी जी जीव से कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करो देखो ये भी उपनिषद में है माँ गृह कथ्य धनम पराय धन को तो मत चाहो तो उपनिषद में है ये कर्म का हुआ ये धन का हुआ तेन त्यक्तन भुंज भोग इस धन से करो कि त्याग बना रहे इसका अर्थ यह है कि जब वो भोग न मिले तब तुमको तो कष्ट ना हो भोग के साथ अपने को इतना मत बांध दो कि जब भोग तुमको तो कष्ट दे, देना तो क्योंकि सर्व ईश्वर है सर्वत्र ईश्वर है सब जगह ईश्वर का निभास है इसलिए अथवा ईश्वर ने जो तुमको दिया है उसी से आसमानम भूझी था अपने आप का पालन करो अपने आप का नाश मत करो अपने आप का नाश कैसे होगा कि जब तुम कहोगे कि इस चीज के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता इसके बिना मुझे सुख नहीं मिल सकता है? इसके बिना ऐसी मैं बेहोश हो रहा हूँ यदि दुनिया में ऐसी कोई चीज आप बना के रख देते हैं इस चीज के बिना मैं जी नहीं सकता तो आपने अपनी सत्ता का तिरस्कार किया तो इसके बिना ऐसी मैं पागल हो रहा हूँ अगर ऐसी चीज कोई बना के रख दी तो आपने शिख पने का तिरस्कार किया और इसके बनाते मेरे जीवन में दुख ही दुख है ऐसा आपने अपने को बनाया तो अपने आनंद स्वरूप का तिरस्कार कर लिया तो अपने सब स्वरूप का तिरस्कार हो जाए अपने सुख चरित्र का ज्ञान स्वरूप का तिरस्कार हो जाए अपने आनंद स्वरूप का तिरस्कार हो, हो जाए और आप अपने को किसी दूसरे के साथ बांध ले तो कोई तो हम आपके जीवन में भोग हो परंतु ऐसा भोग हो उसके बिना आप दुखी न हो उसके बिना आप बेहोश या पागल इसके न हो उसके बिना कहीं आप खुदकी न कर ले मर न जाए अपने आनंद स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए ही आप भेद करें यही आत्म पालन होगा अपने आनंद स्वरूप की सुरक्षा ही आत्म पालन है अब आप देखो आपके मोक्ष चाहिए कहाँ चाहिए तो ये सब जगह परमात्मा का जो दर्शन है ये मोक्ष के लिए है तो सर्वत्र सर्वत्र आत्मभाव सर्वात्मभाव सर्व ईश्वर भाव ये मुक्ति का हेतु है भोग में भोग में त्याग की भावना का बने रहना ये कांसिक है उसमें मित्रता रहेगी और पराय भन के लन न लेने में आप शांत रहेंगे और कर्म करते हुए आप समस्त बचेंगे और नारायण यदि इन बातों को छोड़कर कर्म करेंगे तो कैसी गति होगी वो क्या है होगी असल नान से बोता अंधे नहास गमयो आप देखो आपको क्या चाहिए इस प्रार्थना में और बाकी दूसरी प्रार्थनाओं में क्या अंतर है इस पर ध्यान दीजिए जहां और प्रार्थनाएं आपको पति के साथ बांधते हैं घंटे भेड़ा चाहिए गाय चाहिए कोई बस्ती आपको पत्थर चीनी लोहा मोटर के साथ बांधते हैं कोई प्रार्थनाएं आपको स्त्री पुरुष के साथ बांधते हैं बांधते हैं परंतु बंधन सभी प्रार्थनाओं में है अब आप ये प्रार्थना देते हैं इसमें क्या विशेषता है ओम असतो माँ सदगमय ओम तमसे माँ जोकर गमय ओम मृतो माँ मृतंगमय है केवल उपनिषद ग्रंथ का नाम उपनिषद होने से कोई उपनिषद नहीं हो जाता ये ग्रंथ जो है ना मोटा सा हाँ ये बड़ा मोटा ग्रंथ होने से ऐसा मत बोले कि यह उपनिषद बड़ी मोटी है इसमें श्लोक मंत्र होने से इतनी नहीं है। तो इतनी अधिक होने से ये उपनिषद नहीं है इसमें शब्दाशि अधिक होने से ये उपनिषद नहीं है निषद विद्या है और अर्थ विद्या दूसरी है धर्म विद्या दूसरी है भेद विद्या दूसरी है अर्थ और काम को नियंत्रित करने के लिए धर्म विद्या की आवश्यकता है और नोट की विद्या प्रारंभ यहां पे होती है जब हम इस अध्यारोह को स्वीकार करते हैं अध्यारोह माने यही असो तो मा सदगमया अध्यारोह माने परमात्मा के अधिक साधना इसी का दूसरा नाम पवमान है पवमान पवमान माने अपने को पवित्र करने वाली विद्या ये प्रार्थना आपको पवित्र करेगी पवित्र करेगी शुद्ध करेगी इसका अर्थ क्या है कि आपके तो हृदय में जो बहुत सा कूड़ा भरा हुआ है हाँ इससे आप को तो थो देगी मुक्त कर रहेगी तो यहां एक माता ने प्रश्न किया कि महाराज मन का निरोध कैसे हो? राजस्थानियों की सोसाइटी है रुकी है।, तो है।, थी है तो तुमने कहा महाराज मन का निध करते दो हमने कहा कि तुमको ये जो पांव से लेकर के सिर सकता शरीर है इससे बाहर से कोई चीज चाहिए बोले हाथ चाहिए महाराज और बोलो जो चीज चाहिए उसके पास तुम अपना मन भेजते हो कि नहीं भेजते हो उसके पास तो अपना मन भेजते हैं जो चाहिए उसके पास तो मन भेजना ही पड़ता है वो कैसा कैसा है ये सोचना पड़ता है वो कैसे कैसे मिलेगा ये सोचना पड़ता है वो मिलेगा तो क्या क्या करेंगे ये सोचना पड़ता है तो हम जिसको चाहते हैं उसके पास तो मन भेजना पड़ता है महाराज ऐसा आप देखो आप निरोध कहाँ करना चाहते हो तो निरोध से जहाँ मनोदृष्टि का उत्थान होता है वहां करना चाहते हो ना? नरोध इस तो दिशा में करना चाहते हो जहाँ तुम्हारा मन जाता है जहाँ तुम अपने मन को भेजते हो इस दिशा में अपने मन का निरोध करना चाहते हो कि तो जहां से मन उत्साह है वहां निरोध करना चाहते हो आपके मन सवाल है ना सवाल पहले ठीक ठीक समझ आ जाए सब जवाब समझ में आता है अगर सवाल समझ में नहीं आएगा तो जवाब भी समझ में नहीं आएगा प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उत्तर भी समझ में नहीं आएगा आप अपने विरोध माने ना हो आप अपने मन से रोकना चाहते हैं तो कहां रोकना चाहते हैं जहां आपका प्यारा बाहर बैठा हुआ है वहाँ रोकना चाहते है कि जहां से आपका मन इसका है वहां रोकना चाहते हैं अब देखो जहां आपका बाहर वाला प्यारा है अगर मन को वहां रोकना चाहते हैं तो रोक नहीं सकते वहां से छूट करके इस उपनिषद में आया है इसी उपनिषद में आगे आया है क्या प्रियंका प्रियंका ज्या रोक से अगर तुम अपने मन को अपने से बाहर किसी में रोकना चाहोगे तो जो प्यारा तुम्हें मार डालेगा रोकते तुम्हें मार डालेगा तुम्हारा नाश कर प्यार दे तो से देगा क्या अर्थ हुआ इसका देखो आपके हृदय में संघर्ष तो अभी पैदा हो गया आप चाहते हैं कि हमारा मन जाते सामने वाले में लग जाए लेकिन सामने वाले भी मन कब सत रहेगा के लिए अपने घर में आएगा ना के लिए तो शरीर के भीतर आएगा खाने के लिए आएगा पीने के लिए आएगा जीने के लिए आएगा हाथ पान हिलाने के लिए आएगा देखने के लिए आएगा और फिर अपने घर में आपका मन लौट के आएगा कि नहीं तो भई गति आप वहाँ रह सकता हमेशा क्योंकि अपनी धीमे पड़ेगा और मैं यहां रह सकता हमेशा क्योंकि आपने अपने प्यारे को पड़ाए घर में रख दिया है तो कभी वहां कभी यहां कभी यहाँ कभी वहाँ कभी बाहर कभी भीतर वो पिंगला का वर्णन है न पिंगला पिंगला देखा हो कभी कभी बाहर जाके कि की ट्र रहा है और कभी भीतर जाके कलंग पर कर आराम करना चाहते विधास दो टुकड़े हो गए एक टुकड़ा उसका बाहर बैठा हुआ है और एक टुकड़ा उसका भीतर बैठा हुआ है विधास दीघा चुका सिया न जी नई न इनसे जाते बने और न रुकते बने अब आपका मन भीतर रुके से बाहर जाए आप कैम प्रश्न करो आपका सुख बाहर है आपकी रोशनी आपकी आंखों की रेशमी बाहर है आपका सुख बाहर है आपका जीवन मूल जो है आपकी जीवन मूल्य वो बाहर है और आप चाहते हैं अपने मन का निरोध अच्छा मैंने बना दैराग्य के मन के तो निध की क्या गति होगी इस पर आप याद है जो मौजूद से करो जो मौजे से खाओ जो मौजे से पियो चाहे जिससे प्यार करो चाहे जिससे मोहब्बत करो चाहे जिसमें चाहे जिससे करो और बाबा जी के सामने जाकर दे दो, दोना दे दो बाबा जी आपको बताए छह बरफ हो गया पच्चीस बरत हो गया साधन करते करते और हमारे मन का निरोध नहीं हुआ आप बाबा जी को भी गाली देते आओ बाबा जी को भी गाली देते आओ है न और तुम खुद ही तो अपने मन को चिस्ता बना के रखते हो और महाराज थोड़ी तो जल्दी बात भी आपको सुना देना हम लोग ऐसे के पास जाते आते रहते थे जो हमको ही दस गाली रेल देते थे और गाली भी मामूली मानूली गाली है ना माँ बहन लेडी की गाली देते थे ऐसे छक्करों के पास जाते थे और दस गाली ट्रेन आते थे और एक दिन मैंने उलाहना लिया की महाराज आप गाली देते हैं तो बोले पूछ मेरी गाली नहीं कह सकता बस तो सारी जिंदगी दुनिया में न जाने किसी सिक्की गाड़ी पहले पड़ेगी अभी से नहीं डालता है हा? अभी से नहीं डालता है। तो बात आपको गंदी सुनाते हैं जब देख लेते हैं लोग की पिजिया और पिता दोनों आपस में उलझ गए हैं काफी महीने में जब देखते हैं कि दोनों उलझ गए हैं तो हमने देहात में देखा है छोटे छोटे बच्चे जो कि से बहुत डरते हैं ना वो भी जा जाके झेला मारते हैं कुत्ते और कुया को भे मारने का बच्चों को मौका ही तब मिलता है जब वो आपस में उलझ जाते हैं और नहीं तो डरते हैं कुत्ता के सामने जाने में डरते हैं तो जब ये संकारी लोग आपस में इतने उलझे हुए हैं विषयों के साथ और अक्स इतने उलझे हुए हैं तो इस अवस्था में हमारे तो मन का विरोध हो जा है चाहे वो बाहर और इधर मान ली लोग सबसे तुमको निरोध तो करके तो तो तुम्हारे मन का निरोध खराब पीजे होगा इंजेक्शन लगा लगाते तो होगा तुम्हारे मन का है आ, तुम्हारे शरीर तो बहोत करके तुम्हारा निरोध हो सकता है जब तक मन है असतो महाश्व जमया हा। तो, हा। तो आ, ये कान भोग के पीछे जो लोग पड़े हुए हैं बाहर तो तो तो से दसती भी तो तो तो है बस्ती निध कहां है बाहर से भीतर कहता बाहर नहीं करेंगे भीतर करेंगे कहता आए भीतर ही कर असल में तो मनी भीतर रहते ही कहीं बाहर के जाते ही आप बिल्कुल ये बात पक्का सही है तो जब आपका मन किसी के मरने पर उसके लिए रोने लगता है तो वो हुए के साथ नहीं जाता है अपने दिल में ही मरने वाले की कल्पना करके और वहीं रोता है वे कुछ कुछ -दित दार्शनिक ऐसी हैं जो मन का बाहर गाना मानते हैं परंतु ये बिल्कुल असंगत है मे दृष्टि जो है वो जहाँ उदय होती है वही सब सदाकार होती है ले ले, ले है, अच्छा बेटा होने तो के लिए तो बेटा कहाँ हुआ? तो बाहर हो जाओ तुम्हारा मन जो है वो तुम्हारे शरीर को खेल करके वहाँ चला गया बुप्चा है उसने कहीं वहाँ तुम्हारा मन नहीं गया वो शरीर हाउस नहीं है ये जो दो मरी दोख घर है यही है आ, कभी इसकी याद आई से रो रहा है कभी इसकी याद आई तो हंस रहा है कभी इसकी ही याद आई तो पिट लगा रहा है ये तो मिराज अपनी हाँ। ये ऐसी चीज है जो इस शरीर को छोड़ करके बाहर नहीं जाता तो और जितनी प्रार्थनाएं हैं कौन से जो कहते हैं हम पे तो धन मिले हम पे तो ढेर मिले हम पे तो कर्म का अवसर मिले हम पे तो मिले हमको बैतंठ मिले हमको बेलेस मिले अपने को दूर दूर की चीजों की कल्पना करके जो हम मन का अनुरोध करना चाहते हैं तो पहली बात तो यह है कि मन वहां जाता ही नहीं है यही रहकर उसकी कल्पना करता है और दूसरी बात यह है मन के द्वारा की हुई जो कल्पना है इस कल्पना में मन का निरोध कैसे होगा ये दूसरा प्रश्न रहेगा ना मूल खुद ही तो एक कल्पना की अब इस कल्पना है इसीलिए ब्रह्मपुत्र में यह विचार किया गया है इस प्रतीक में आत्मविद्धि की जा सकते हैं कि नहीं प्रतीक में अपने कल्पित आकार प्रकार में जो तुम तो ब्रह्म वृद्धि करते हो कल्पित आकार प्रकार में जो ब्रह्म वृद्धि करते हो इसमें आत्मविद्धि की जा सकती है कि तो मैं है। तो है। तो ये प्रश्न का बोले कि नहीं कर सकते ब्रह्म बुद्धि तो कर सकते हैं, परंतु आत्मविद्धि नहीं कर सकते उसका निर्णय यह है कल्पित आकार प्रकार में आप ब्रह्म बुद्धि तो कर सकते हैं ब्रह्म दृष्टि एक करके आप ब्रह्म बुद्धि तो कर सकते हैं कि ये साथ ब्रह्म है क्योंकि सब ब्रह्म का ही विकार है सब ब्रह्म का ही परिणाम है सब ब्रह्म का ही विदर्थ है और ब्रह्मा के ब्रह्मातिरिक्त दूसरे तेज वस्ते नहीं है तो है नारायण इतनी ब्रह्म बुद्धि तो कर लीजिए आपके तो मन में एक आकार है एक प्रकार है उसके ब्रह्म तो आप समझ लीजिए परन्तु उस प्रतीक को आत्मा मत ब्रह्म समझे ब्रह्मवृष्टि उत्कर्षा इसमें ब्रह्मवृष्टि करो क्योंकि तो तो इसमें उत्कर्ष की भावना होगी तो मन इधर उधर की कल्पना से लिप्त रह करके वहाँ आएगा, परंतु जब यदि उस वृत्ति में आत्मवृद्धि करेगे तो दृश्य में अनात्मा में पराधीन सत्ताक में नीन सत्ताक में आत्मविद्धि करने के कारण अनात्मा आत्म का में आत्मविद्धि रूप भ्रांति का उदय हो जाएगा इसलिए प्रतीक में प्रतीक में उपासना के लिए ब्रह्म बुद्धि करो परंतु प्रतीक में उपासना के लिए आत्मबुद्धि मत करो क्यों मैं मन मैं राम हूँ मैं कृष्ण हूँ मैं शुभ हूँ ये जो आकार प्रकार विशेष है मैं गणपति हूँ ऐसे मत सोचो ये उपासना का प्रकार दूसरा है और ये वेदांत का अग्रै निश्चय का प्रकार दूसरा है, तो ये है। जाकती जीज़ जाकती जीज़? मैं सोच गणपति ब्रह्म है ये ठीक है परंतु नहीं गणपति हूँ ऐसा मत सोच मैं नाम रूप कर्म से विनिर्मुक्त साक्षात ब्रह्म हूँ ये विचार करो नाम रूप कर्म से विनिर्मुक्त ब्रह्म हूँ मैं हाँ ये आत्मा है ऐसा नत करो ना? ये खास वाले पांव वाले छोटे से आकार वाले और ये मैं हूं ये मन से एक दुश्म में मन की एक कल्पना में हमारे दूरदर्शन में दो मत हैं महाराज क्या तो समाधि को भी दृष्टि मानते ही है ऐसा भी एक मत है और नारायण ना? समाधि वृत्ति नहीं है योग है माने वेद है, है समाधि की योग का अंग है समाधि वेद है कि योग का अंग है तो जम आदि आठ अंगे प्रतीक होता है कि तो समाधि भी योग का एक अंग है भ्रष्टाचार जो सुख स्वरूप में अवस्थान है वही मुख्य योग है तो इस तरह से बड़ा गंभीर विचार है इस विषय पर अब आप आत्मा के अभिमुख होने तो के लिए विचार कीजिए असत अज्ञान और मृत्यु हम परा प्रार्थना करते हैं मृत्यु और मुक्ति मान्रता हमें मृत्यु से मुक्त करो अमृत से मुक्त मत करो मृतोर मुखी व माँ अमृता मुझे मृत्यु से मुक्त कर तो दो बोले मैं ना तो स्वयं अमृत हूँ ऐसा विचार है मुझे मृत्यु से माँ नाम मृत्योर मुखी व मुझे मृत्यु से मुक्त कर दो स्वयं अमृत हूँ मैं स्वयं अमृत स्वरूप हूँ इसलिए मृत्यु से बचना और अमृत को चाहना ये प्रार्थना अपने जीवन में जब आएगी तो जिस जिस की मृत्यु होती है उससे जब तुम एक हो जाओगे बाहर जाकर या भीतर ही जिस आकार की निवृत्ति हो जाती है मौत हो जाती है कुशिक्षी में किसी में जो आकृति नहीं रहती है उस आकृति से जब सादात हो जाओगे तो जब आकृति मरेगी जब मृत्यु के समय वो आकृति मरेगी जब महोप्रलय में वो आकृति मरेगी जब मूर्खा में वो आकृति मरेगी जब समाधि में वो आकृति मरेगी तो उसके साथ सादात में होने के कारण तुम तो ही मृतक प्राय हो जाओगे और यदि इस मृत्यु से अपना सादात में छुड़ा लो उसके साथ ये एक हो गए हो शानदार तो के साथ मिलोगे तो शानदार हो जाओगे मीट संसर्ग भी महापाप है महापाप सत्सर्ग संसर्ग भी नीत संसर्ग भी पापी का संसर्ग भी तो महापाप है तो अच्छा तो बोले भाई ये मृत्यु क्या है मृत्यु कोई असली चीज है की असली चीज है बोले कि मृत्यु तो बिल्कुल नकली चीज है असली है ही नहीं तो ये कैसे तो प्रतीत हुआ इसमें एक कला भी जीवन नहीं है ये नकल ही है नकल है मृत्यु नकल नहीं कला हीन है मृत्यु कला भी इसमें जीवन नहीं है और कला रहित जो अचल आत्मा है वही असल है वही असल है तो असल है असल है माने असल है बिल्कुल जंग का त्यों ठोस असल है वही असल ही असल है आत्मी असल है तो बोले भाई कि फिर जब मृत्यु नकली है और आत्मा अमृत है तो ये मृत्यु आई कहां से क्योंकि मृत्यु असत है और आत्मा सत है असत असतो मच गया मृत्यु असत है और आत्मा सत्य है तो ये मृत्यु असत है कैसे और ये हमको सच्ची होकर लगती है कैसे इन दोनों पर बसो विचार ये उपनिषद आपको सुनती है आपके मन में ये अभ्यारोह है परमात्मा की ओर चलने के लिए आरूद होने के लिए परमात्मा ने आपके तो हृदय में ऐसी अभिलाषा ऐसी वा उत्पन्न होनी चाहिए असतो मा सदमयारायण तो क्या करना तो असल में मृत्यु प्रकाशक नहीं है प्रकाशक है मृत्यु एक आने वाली अवस्था है और जाने वाली अवस्था है मृत्यु मालूम पड़ती है ऐसा तो जिसको मालूम पड़ती है वो अमृत है उसकी तो मृत्यु नहीं होती और जिसमें मालूम पड़ती है वो मृत्यु रूप है ना चटो विद्य को भावो ना भावो विद्य से सता सत्य आत्मा उसका तो कभी अभाव नहीं है और मालूम पड़ती है जो मृत्यु जो असत है वो कभी है ही नहीं कभी नहीं है कहीं नहीं है किसी की नहीं है क्योंकि इसका जीवन बिल्कुल पराधीन जीवन है पराधीन जीवन है मृत्यु का जब मन में मृत्यु की कल्पना होती है तब यह होता है और जब मन में मृत्यु की कल्पना नहीं होती है तो भय नहीं होता है इसलिए मृत्यु जो है वो कल्पना रूप है मृत्यु जो है वो भयरूप है आ, कल्पना के सिवाए मृत्यु का कोई अस्तित्व तो नहीं है अब प्रश्न ये आता है कि आखिर हम अपने को मरणशील क्यों तो मानते हैं तो ये बात है अपने को सब स्वरूप नहीं जानते और मृत्यु को असत स्वरूप नहीं जानते मृत्यु नाम की बस्तु है ही नहीं मृत्यु नाम की बस्तु है ही नहीं और आत्मा की मृत्यु हो सकती नहीं आत्मा की मृत्यु में तो कुछ को मालूम पड़े जिसको मृत्यु की सिद्धि होती है जो मृत्यु का प्रकाशक है जिसकी मृत्यु कभी हो नहीं सकती कई वो तो मृत्यु को प्रकाशित करते ही जिंदा है जब तब वो मृत्यु के भय से ग्रत क्यों है समृत्यु के भय के ग्रत यू है कि जो समुष्ठ से आक्रांत है ओम सम्यो दुर्गमय इसी से असतो माँ सदगमय इतने से काम नहीं होता है जब जब गमय शब्द में भी ये बात ध्वनित है असत्य छुटकारा और सदभाव की प्राप्ति केवल अधिगम के द्वारा होती है फिर भी वो अभिगम कैसे हो तो बोलते हैं कि वो जो हम समझ के अज्ञान के चक्कर में पड़े हुए हैं जानते है नहीं कुछ समझते नहीं सामान्य रूप से सबके हम प्रकाशक हैं परंतु विशेष रूप से ये जो प्रकाश है वो ब्रह्म है ये बात नहीं जानते हैं अभी इसी ब्राह्मण ने आगे कहा कि न नमजन ये आत्मा सत्स्वरूप है गो स्वरूप है परंतु जब तक ये जाना नहीं जाता तब तक ये मनुष्य की रक्षा नहीं करता इसका अर्थ हुआ कि हम एक अज्ञान से आच्छादित है एक समझ से आच्छादित है इसका अर्थ पूछवा कि कोई ऐसा ज्ञान उदय होना चाहिए जिससे तो ये अज्ञान दूर हो जाए ये बात सात पर तात्पर्य शुद्ध हो गई गयी तात्पर्य वृत्ति से ये बात शुद्ध हो गयी समय विधि मृत्यु परमात्मा को जानने से ही मृत्यु का अतिक्रमण होता है मृत्यु अति वै वह ये जो एक उपसर्ग है उसका एव के साथ संबंध है विदित्वा तमएव विदित्वा मृत्युम अत्यम विदिस्वा एव मृत्यु अत्य की मृत्यु अत्यु तीन बार एक शब्द का प्रयोग करेंगे इसी को जानकर इस उसके जान कर ही मृत्यु का अतिक्रमण हो ही जाता है इस रूप से तो जहाँ ज्ञान मात्र से मृत्यु का अतिक्रमण होता है माने हम मौत के ठंडे से कैसे छूट है तो जान लो तो भला जानवी भर हम के हम मृत्यु के फंदे से कैसे छूटेंगे इस अर्थ है कि तुम अपने को न जानकर करके अपने को मृत्यु ग्रस्त मान रहे हो इसलिए जानने मात्र से ही मृत्यु को मृत्यु के फंदे से छूट जाओगे तो मुख्य बात तो ये हुई कि मृत्यु मुर्ट्य। और मृत्यु माने सब हो क्या क्या तो मृत्यु माने जो भी जाता है मृत्यु माने जो बदल जाता है मृत्यु माने जो अदृश्य हो जाता है आपको शायद वेदांश की यह विशेषता मालूम होगी कि वेदांश अदृश्य का प्रतिपादन करने वाला नहीं है इसमें जो अंतःकरण शुद्धि है अंतःकरण स्वर्ग करो जाप करो जब करो तप करो इससे जो अंतकरण शुद्धि होती है वो स्वर्ग में नहीं है अंतस्करण बिल्कुल अपरोक्ष है परोक्ष नहीं है और उसी अपरोक्ष अंतस्करण की जो शुद्धि है वो भी अपरोक्ष है तो वेदांत में धर्म कर्म का फल भी बिल्कुल साक्षात अपर अपरोक्ष ही है और वेदांत में तत्व ज्ञान के द्वारा अभिज्ञान वृत्ति का अभिज्ञान वृत्ति रूप जो फल है वो फल भी बिल्कुल अपरोक्ष ही है, है। उस अदिद्या की निवृत्ति से उपलक्षित जो आत्मा है, है। वो मुक्त शुद्ध बुद्ध मुक्त है वही अगर है वही अमर है वही ज्ञान स्वरूप है वही ज्ञान स्वरूप है वही परमानंद स्वरूप है तो वेदांत जो है जो कई लोग सोचते हैं कि जब बुद्धि जींगे जब बुद्धि हिंगे जब वेदांत सुनेंगे और मर के मरने पर हमारा कल्याण हो जाएगा तो मरने के बाद जो कल्याण है तो स्वतः प्राप्त है तो ये लोग जीवन में कल्याण कर लो ये वेदांत वेदांत विद्या अंतकरण की सिद्धि यहां बताती है वेदांत विद्या मुक्ति मुक्ति स्वरूप आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार यहां बताती है और असल में देख लो आपको तो भेद का सुख यहां मिलता है आपको तो धन का सुख यहां मिलता है आपको तो अपने संगम का सुख यहाँ मिलता है और यदि कोई कहे है ना न छोड़ो इन सबको मरने के बाद जो सुख मिलेगा उसके लिए भोग छोड़ दो मरने के बाद जो सुख मिलेगा उसके लिए धन छोड़ दो मरने के बाद जो सुख मिलेगा उसके लिए परिवार छोड़ दो तो ये बात तुम तो राज किसी और के लिए हो जाएगी हम कहते हैं तुमको विभोज में जितना सुख है वो सुख तो इस आत्मा आत्मानुभूति सुख के सामने कुछ है ही नहीं और आत्मा आत्मानुभूति का सुख यही है हम ये कहते हैं कि तुम्हें अर्थ संग्रह का जितना सुख है।, हा, तो है।, है, तो है हाँ जो तो आत्मा आत्मानुभूति सुख के सामने कुछ है ही नहीं आत्मानुभूति का सुख तो अभी है और एक बात है ये जो शांति वाती आती है थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं और चली जाते हैं ये तो समस्या ये तो आत्मा के सामने नाचने वाली नाचने वाली है कभी कोई आके नाचने वाली अंग हिलाते हुए खड़ी हो जाती है कभी वो गुड्डी हिलाती है कभी आँख हिलाती है कभी हसक होती है कभी कमर हिलाती है कभी पाँव हिलाती है और कभी उसी मुख्य मुद्रा में बिल्कुल शांत होकर के खड़ी हो जाती है ये तो मृत्यु ही दो मुद्रा हैं एक शांति और एक विक्षेप शांति मुद्रा भी मृत्यु की मुद्रा है और विक्षेप मुद्रा भी मृत्यु की मुद्रा है तो ये शांति वाती जो आ आ करके चली जाया करती हैं वो वेदांत का प्रतिपाद नहीं है वो अंतकरण शुद्धि का एक अंग भले हो नारायण तो ये जब हम अभिमुख होते हैं तो यहाँ सात सात संसद में उपनिषद के भीतर ही कह दी गई ये बात और उपनिषद को निर्णय कह दी गयी की अथ जानी इतरानी पेत्राणी के अन्नाद्यम आगाएत तस्मा भी केश गरम धनी जन कानून कामए तो तम सऐसो एवं बुद्ध उद्घाता आत्मने वा यजमान जन कामन कामे आ जाए तू तब झल लोग देगा ना लोक यहाँ आशा थी जो एवं एक बहुत इसके सिवाय इस उपनिषद में भी और दूसरी जगह भी दू। जितनी प्रार्थनाएं हैं इस प्रार्थना के अभिप्राय को तो छोड़ तो कर जितनी भी प्रार्थनाएं जगमान के मन में हैं या उद्गाता पुरोहित के मन में हैं वे सारी आशाएं जो है वो सारी प्रार्थनाएं जो हैं, कब का वो कामना रूप हैं और संसार के लिए हैं। और ये जो जो प्रार्थना है ये जो प्रार्थना है तो यही सर्वोत्तम प्रार्थना है और ये सर्वोत्तम गत है और ये परमात्मा के सम्मुख होने के लिए तो यही यही अभिया यही ये, ये अभ्यारोह है तो इस तरह से भिन्न भिन्या से से द्वारा जो भिन्न भिन्न प्रार्थनाएं की गई हैं वो लौकिक हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए परमात्मा कही के, परमात्मा के प्रार्थना है इस तरह से आगे बताते हैं कि अब ये जो ब्रह्म जिज्ञासा हमारे चित्र में तो होनी चाहिए वो तो, कैसे होनी चाहिए सतसा ब्रह्म विधिव एक बात ऐसा आता है कि सपसा पूर्वक ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करो दूसरा वाक्य बोलता है आचार जवान पुरुषो बोल दो जिसके गुरु होता है उसको वो ज्ञान होता है तीसरा कहता है कि जब तक तुम्हें साक्षात्कार नहीं है तब तक प्रभत लक्ष्य की प्राप्ति में भी ऐसा आत्मज्ञान होगा ये श्रद्धा करके आगे बढ़ो एक वाक्य कोम कि की बने दूसरा कहता है तो निर्वेदन आयात निर्वेद को स्वीकार करो पांचवा वाक्य कहता है श्रवण मनन विभिन्सन करो तब ब्रह्म ज्ञान होगा अब प्रश्न ये है इस प्रकार के जो वाक्य भोज है ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में कोई कहते हैं की यज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की इच्छा उत्पन्न होती है कोई कहते हैं यज्ञान के द्वारा ज्ञान होता है कोई कहते हैं तपस्या से ब्रह्म ज्ञान होता है कोई कहते हैं श्रद्धा से श्रद्धा सत्य माप्यते श्रद्धा से ब्रह्म ज्ञान होता है ना श्रद्धान संतुदेवा कोई तो कोई कहते हैं कि गुरु की शरणागति से तो होते हैं और कोई कई कहते हैं आचार जात भी अविज्ञावि काम प्राप्त और न न तो इस तरह से खेती जो है वो ब्रह्म ज्ञान के लिए अनेक साधनों का विधान करती है तो इन अनेक साधनों का परस्पर क्या संबंध है परस्पर कोई संबंध है भी कि नहीं है कई में कोई गौण है कोई मुख्य है ऐसा है क्या कोई चार प्रकार के उपनिषद ये उपनिषद चार प्रकार के उपनिषद है।, है एक तो परंपरे परिषद है एक ब्रह्मो परिषद है एक अनुंगो है और ब्रह्म परिषद है ये चार विभाग में उपनिषद बन आता है तो चार प्रकार ऐसी कटा हुआ है तो परम्परेपनिषद में परम्परे परिषद में क्या है तो में व्यक्ति के द्वारा यज्ञ दान आदि करके है ना यज्ञ दान योगाभ्यास भी है कर्म उपासना और व्यास ये तीनों परम्परा उपनिषद में है और विराट भाव ऐसी आत्मे जो है ये बहरंगे परिषद में है ये पहले पहले पहले ब्राह्मण में प्रारंभ हुआ और नारायण समस्त प्राण आदि से जो सादात्मी है और सादात्मी होकर के सम आदि से जो जीवन में प्रतिष्ठा है जो अंतरंगोपन शब् है और श्रोता मत आत्मा स्रोतव्य मंतव्य निरिद्यासितव्या ये साक्षात ब्रह्मोपण तब्य है माने ये उपनिषद ब्रह्म ज्ञान कराने वाली ये उपनिषद चार प्रकार से परमात्मा के तंस साक्षात्कार के साधनों का निर्देश करती है परम्पराया बहिरंगतया अंतरंगतया और साक्षातया तो नारायण अब धीरे धीरे आज जैसे बिलंब हो गया वैसे कल नहीं होगा है तो ना वो है ना अब